परमंगल श्री चैतन्य चैतामृत श्री कवि और श्री स्वरूप दामोदर इनके संवाद का प्रसंग चल रहा है पूर्व प्रसंग में श्रीमद महाप्रभु ने एक ये नियम बनाया हुआ है कि भगवत कथा तो सर्वदा ही रसपूर्ण है सर्वाशा गो भगवत कथा तो सदा ही रसपूर्ण है भगवत कथा में रस विरोध है ही नहीं एवं शशाकांशु विराजिता नशा ससत्य कामो ना बलागण शिशेव आत्मन्यवरुद्ध सौरता सर्वाशरत काव्य कथा रसाश्रय श्री कृष्ण कथा सर्वदा ही रसाश्रय होकर ही मूल में विराजमान यदि वो कृष्ण कथा का किसी ने कृष्ण लीला का हृदय में स्फुर किया है हृदय में दर्शन किया है तो उसका काव्य कभी भी रस विरोधी हो ही नहीं सकता है जो प्रियालाल की लीला है उसका जिन्होंने दर्शन करके उस लीला का गायन किया वो काव्य सर्वदा रसकों का रसकों की वो वाणी रसपूर्ण ही होगी क्योंकि गावे हम सोई करें साहिल लालनी लाल और करें लालनी लाल जो हम गावे ही तत्काल जो निकुंज प्रकार है वो जो गायन कर रहा है लालनी लाल, लाल सखियों की इच्छा के अनुसार वो ही लीला करेंगे और जो लीला कर रहे हैं उसको ही रसिक पढ़कर नृत्य पढ़कर सखी गण मंजरीगण उसका ही गायन करती तो वहां पर तो कोई प्रश्न है ही नहीं अब यदि कोई व्यक्ति उस लीला का मानव दर्शन नहीं कर रहा है फिर भी लीला का आश्रय लेकर के कुछ अपनी काव्य प्रतिभा के बल पर शक्ति निपुणता और लोक काव्य शास्त्री इनके अवेक्षण के बल पर यदि वह काव्य करने का प्रयास कर रहा है और यदि उसमें काव्य की शिक्षा नहीं है काव्य काल काव्य की शिक्षा नहीं है तो उसके काव्य में कुछ गड़बड़ हो सकती है जो नृत्य पर कर रहे हैं उसकी बात तो अलग अलग हो गई पहली कह दी परंतु जो व्यक्ति अपने प्रतिभा के बल पर काव्य कर रहा है काव्य करने में तीन चीज काम आती है जिसे कहा शक्ति निपुणता और अभ्यास शक्ति का तात्पर्य है ईश्वर के द्वारा दी गई शक्ति कविता करने की शक्ति हर एक में नहीं है निपुणता का तात्पर्य है कि काव्य शास्त्रादि अवेक्षणादि के पुराने जो कवि हैं उनके काव्य का जिसने अध्ययन किया है और काव्य का अध्ययन करके काव्य के तत्वों को शास्त्र के तत्वों को जिसने पढ़ा है उस काव्यशास्त्री तत्व का भी उसे ज्ञान और तीसरी है कि लोकशास्त्र वेक्षण लोकशास्त्र का उसने लोक का और शास्त्र का दोनों को आवेक्षण किया है और तीसरा काव्य की शिक्षा अभ्यास काव्य की शिक्षा उनका अभ्यास कवियों के पास में रहकर के काव्य की शिक्षा भी जिसने ग्रहण की है ये तीनों चीजों मिलकर के फिर काव्य की रचना करती हैं। शक्ति निपुणता का तात्पर्य है कि उसने ऑब्जर्वेशन किया शास्त्र का और समाज का तो लोक और शास्त्र इनका उसने आवेक्षण किया है और काव्य की शिक्षा अभ्यास तीसरी है कि सद गुरु के पास में बैठकर के उसने काव्य की शिक्षा ग्रहण की है और तब वो रचना कर रहा है तो ये तीनों वस्तु काव्य का कारण बनती हैं। इनमें एक एक वस्तु नहीं है इतने हेतु तो एक वचन का प्रयोग किया गया है और हेतु का तात्पर्य ये हेतु तो नहीं है शक्ति निपुणता और अभ्यास ये तीनों मिलकर के एक हेतु बनते हैं तो जिसने यदि काव्य की शिक्षा नहीं है और यदि वो केवल समाज का दर्शन करके काव्य कर रहा है तो उसके काव्य में रसाभास का है नृत्य परकर में तो नृत्य लीला में तो रसाभास है ही नहीं परंतु तो यदि किसी ने लीला का दर्शन नहीं किया है और अपनी कविता अपनी योग्यता के आधार पर शक्ति के आधार पर यदि वो कविता करने के लिए बैठा है तो जब तक उसे ढंग से भक्ति सिद्धांत का ज्ञान नहीं है उसे व्याकरण का ज्ञान नहीं है अलंकार शास्त्र का ज्ञान नहीं है नाटका अलंकार का, का ज्ञान नहीं है और वो कविता करने के लिए बैठेगा तो उसके काव्य में कमी रह सकती है यदि किसी ने मानो काव्य की रचना किसी ने भगवान की कृपा को प्राप्त कर लिया भक्ति को प्राप्त कर लिया और भक्ति को प्राप्त करके फिर वो काव्य रचना करने के लिए बैठेगा तो ध्रुव प्रहलाद की तरह से उसके का प्रार्थना करते हुए शक्तिधर स्व नामना अन्य अंश हस्त शरण श्रवण तवराधीन पुराण नमो भगवते पुरुषाए तो व्यम के प्रभु मैं तो गंगा था आपकी कृपा के द्वारा मुझे बोली प्राप्त हुई मैंने बोलना सीखा और कविता करना सीखा तो भगवत कृपा के द्वारा शक्ति निपुणता और अभ्यास ये तीनों वस्तुएं अपने आप आ जाएंगी तो शक्ति निपुणता अभ्यास को यदि कोई शक्ति तो भगवत प्रदत्त है परंतु निपुणता अभ्यास को यदि कोई अपने बल पर कर रहा है तो उसमें कमी रह सकती है उसमें पूर्णता उसको प्रयास करना पड़ेगा अभ्यास करना पड़ेगा परंतु यदि भगवत कृपा के द्वारा किसी में सामर्थ्य आ गई जैसे ध्रुव छाया तो उनको निपुणता और अभ्यास इनको करने की आवश्यकता नहीं पड़ी उनको भगवत कृपा के द्वारा ही शक्ति निपुणता अभ्यास तीनों प्राप्त हो जाएंगे और ऐसे महापुरुषों की बोली में कभी भी रसाभास आएगा ही नहीं उसमें कहीं काव्य के दोष आएंगे ही नहीं और काव्य में दोष होना उसी प्रकार कहा गया कि जैसे कोई परम सुंदर है और उसके शरीर में कहीं लिया होने पर ऐसे ही दोष आने पर सुंदर से सुंदर कविता भी हो जाती है उसकी सारी सुंदरता समाप्त हो जाती है इसलिए जहां भगवत कृपा है वहां पर तो कोई दोष आएगा ही नहीं अपने आप ही तीनों चीजें शक्ति निपुणता और अभ्यास ये तीनों चीजें अपने आप उत्पन्न हो जाएंगी यदि किसी में किंचित शक्ति दी गई है अभी भगवत पूरी कृपा नहीं है और तो उसे फिर काव्य रचना करने पर करने के लिए उसे निपुणता भी चाहिए और अभ्यास भी चाहिए दोनों वस्तुओं की आवश्यकता है तो बिल्कुल इस बात स्पष्ट है कि भक्तों के द्वारा तो अपने आप स्वाभाविक रूप में सरस्वती सेवा करने के लिए प्रस्तुत रहती हैं पंत महाप्रभु कह रहे हैं श्री राय रमन जी कह रहे नहीं श्री स्वरूप दामोदर उससे बंग कवि से कह रहे हैं कि भाई बहुत पीछे पड़े हो मेरी कविता सुन लो मेरी कविता सुन लो ठीक है हम तुम्हारी कविता सुन लेते हैं तुम ग्वाल हो जो शास्त्र सुनते हो तुम्हारी भी उसी तरह के शास्त्र रचना करने की इच्छा तुम्हारे हृदय में हो जाती है परंतु यद्बा तद्बा कबीर बाक्य हो रसाभास जिसने भगवत कृपा प्राप्त नहीं की है और यू ही काव्य रचना करने के लिए बैठा है तो यज्वा तद्वा करने पर तो वही दशा होगी या न भविष्य ऐसे ऐसे अः वैद्य के पास में भला कौन जाएगा ऐसे वैद्य के पास में कौन जाए कि कोई सी भी जड़ किसी के साथ में भी पीस करके किसी भी रोगी को दे दे तो फिर यदा तद्वा भविष्यति जो होगा वो होगा ऐसी दशा हो जाएगी तो ऐसे के पास में कौन जाएगा तो ऐसी रचना हम नहीं चाहते हैं हम ये चाहते हैं कि भजन भी किया हो और भजन करने से भगवत शक्ति के कारण या तो ईश्वर कृपा से उसमें जो तक प्रवेश उसमें काव्य के गुण प्रकट हो गए हो और अथवा उसने प्रयास भी किया हो और साथ के साथ में अपनी वाणी का उपयोग वह कहीं भगवत सेवा के लिए कर रहा हो तो ऐसे व्यक्ति की कविता तो निर्दोष होगी उसमें यह जरूरी नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति व्याकरण पढ़े ही पढ़े उसकी व्याकरण अपने आप ही सिद्ध हो जाएगी वाणी उसको सेवा करने के लिए अपने आप ही उसके पास में आ जाएगी काव्य शास्त्र अलंकार शास्त्र उसके पास में अपने आप ही आ जाएंगे तो यही कह रहे हैं कि व्याकरण नहीं जाने न जाने अलंकार अलंकार ज्ञान नाहक जहार कृष्ण लीला वर्णित न जाने से छा ऐसा व्यक्ति कृष्ण कृपा है नहीं व्याकरण पढ़ा नहीं है अलंकार शास्त्र को जाना नहीं है नाटक अलंकार का, का शास्त्र उसका जिसको बोध नहीं है और वो यदि नाटक के लिए बैठे तो कृष्ण लीला का वर्णन क्या करेगा फिर तो उसे कृष्ण लीला का वर्णन दूसरे दूसरे बहुत सारे विषय हैं उनका वर्णन कर काय को कृष्ण में तो तो फंस रहा है करीला वर्णित न जाने से ही छाप कृष्णलीला का वर्णन वो नहीं कर सकेगा विशेष दुर्गम यही चैतन्य विहार और उसमें चैतन्य विहार तो अत्यंत अत्यंत दुर्गम है क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने जिनके ऊपर कृपा के अवचेतन महाप्रभु के साथ में जो लोग जुड़े वे अपने युग क्रीम थे बौद्धिक स्तर पर वे लोग अपने युग का सर्वश्रेष्ठ इंटेलिजेंस एजेंसिया थे सर्वश्रेष्ठ विद्वत्जन थे जो श्री महाप्रभु के साथ में जुड़े पर तो अपनी विद्या का सुंदरतम प्रयोग करते हुए उन्होंने चैतन्य चरित्र का वर्णन किया और चैतन्य जिस प्रकार से गंभीर रसपूर्ण रस का करते हैं ऐसा पर और कोई दूसरा परिक्रम नहीं कर सका क्योंकि इतनी विद्वत्ता विद्वत्ता का वह चरमोत्कर्ष ऐसा हस्ताक्षर ऐसे नदीश जो विद्वान माने समुद्र के समान जिनमें ज्ञान विराजमान है ऐसे अपने युग के सिग्नेचर वे हस्ताक्षर रूप जो विद्वान थे वे श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ में जुड़े और उन्होंने श्री चैतन्य का चरित्र वर्णन किया इसलिए विशेष दुर्गम ए चैतन्य बिहार ये चैतन्य विहार अत्यंत अत्यंत दुर्गम होकर के विराजमान सामान्य व्यक्ति तो जहां पर किया का नाम आया सोई कांप में लग जाएगा हाँ फूल जाएंगे और ये उसी में व्यवहार करते सामान्य तो प्रकट लीला प्रकट लीला प्रकट लीला की दिव्यता का विचार ही नहीं करेगा वो तो ये तो ये माया के क्षेत्र में हो रही है माया लीला होगी ध्यय गोलोक की लीला है प्रकट लीला को वो कहीं महत्व नहीं देगा वो तो ये कहेगा ये पृथ्वी का भार उतारने के लिए लीला है अवतार लीला तो चैतन्य महाप्रभु भौम वृंदावन की अप्रकट लीला और प्रकट लीला इनमें ही डूबे हुए हैं वे परकीय अभाव में ही डूबे हुए हैं वे बैकुंठ उसकी लीला तो बहुत दूर गए वे द्वारका और मथुरा की दाम्पत्य में जो लीला है उसको भी कहीं नकार देते हैं ऐसी लीला का वर्णन करने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु हैं इसलिए चैतन्य का जो सिद्धांत है उसको समझना तो विशेष रूप से परंपरण दुर्गम है कृष्ण लीला गौर लीला से करे वर्णन गौर पाद पद्मी कृष्ण लीला और उस कृष्ण लीला के साथ में गौर लीला को मिलाकर के वह व्यक्ति वर्णन कर सकेगा जिसका श्री गौरचरणों में विशेष रूप से प्राण धन जो कृष्ण लीला अमृत सार श्री कृष्ण लीला वह अमृत का सार है और गौर लीला उसमें अत्यंत अत्यंत मधुर होकर के विराजमान गौरलीला सुकरपुर कृष्णलीला सुकरपुर गौरलीला वो अमृतपुर होकर के विराजमान और गौरलीला श्री गौर कृष्ण लीला में सुकरपुर होकर के विराजमान है जैसे रबड़ी हो और रबड़ी के साथ में इलायची भी हो तो उसका स्वाद कुछ अलग हो जाएगा रसगुल्ला हो और रसगुल्ला के ऊपर गुलाब जल नहीं छिड़का गया हो तो गुलाब जल रसगुल्ला का वो स्वाद नहीं आएगा जो गुलाब जल के साथ में रसगुल्ला का स्वाद है ऐसे ही जो गौर लीला है वह तो है रसगुल्ला और श्री कृष्ण लीला उसके साथ में मिलकर के जब वर्णन की जाती है तो वो सु कर्पूर होकर के विराजमान हो जाती है तब वह अधिक मधुर होकर के विराजमान हो जाती है तो कृष्ण लीला गौरलीला से कर वर्णन कृष्ण लीला के साथ में गौर लीला और गौर लीला का वर्णन करते हुए बीच में कृष्ण लीला उसको जो वर्णन करेगा वो वही वर्णन कर सकेगा गौरव पद्म गौरपाद पद्मधन हो करके विराजमान है ग्राम में कवीर कविता कभी तो सुननी तो हो दुख ग्राम में कवि जो है उनकी कविता को सुन करके तो दुख होगा क्योंकि वह तो केवल अपने दमित वासनाओं को सप्रेस डिजाय कही उदा कर रहा है वह उसको कही बढ़ा बन, बन, बना करके वह उसको प्रस्तुत कर रहा है इसलिए उसकी कविता कभी भी श्रेष्ठ नहीं हो सकती है तो ग्राम्य कवि कहा कवित्व तो सुन करके मन में दुख होता है क्योंकि वो श्री की राधिका की लीला को प्राकृत स्त्री पुरुष की लीला समझने लगता है इस तरह से नायक नायिका की लीला की तरह से वो वर्णन करने लगता है विदग्ध आत्मीय काव्य सुनित तो सुख जो विदग्ध जन हैं और आत्मी जिसका सजातीय वैष्णव उसके मुख से कृष्ण कथा सुनने का आनंद ही कुछ अलग है सजाती भी हो और सजाति के साथ में विद्वान भी हो तो ऐसा जो व्यक्ति है विदग्ध भी है और आत्मी भी है ऐसे व्यक्ति के मुख से कृष्ण कथा का कृष्ण काव्य उनको श्रवण करने का आनंद ही अद्भुत है इस आता विदग्ध आत्मी कथा ग्राम में कवीर कवित्व सुनित हॉ दुख विदग्ध आत्मी काव्य सुनिते हाय सुख विदग्ध और आत्मी सजातीय वैष्णव है और जिसका चित्त गौर पाव पद्म में लगा हुआ है ऐसे व्यक्ति से कथा सुनने पर परम परम सुख की प्राप्ति हो रही है रूप यही छे दुई नाटक आरंभ सुनते आनंद बाढ़े यार मुखब जैसे श्री रूप गोस्वामी जी ने दो नाटक किए थे दो नाटक लिखे और दो नाटक लिखे उनको सुनते ही आनंद बाढ़े श्री चैतन्य महाप्रभु को कितना आनंद की वृद्धि हुई उसके मुखबंध को सुनकर के ही परम परम आनंद की प्राप्ति हुई अभी नाटक प्राण नहीं हुआ है नाटक की केवल मुखबंध केवल भूमिका उनको सुनने पर ही परम परम आनंद की प्राप्ति हुई भगवान आचार्य कहे तुम्हें सुन एक बात भगवान आचार्य ने भगवान आचार्य ने भगवान महाप्रभु के परकर हैं, बड़े विद्वान हैं, और इनके पास में वो बंग कवि आया है इनका मित्र है तो उसकी सिफारिश भी सिफारिश भी है तो श्री दामोदर कह रहे हैं कि भगवान आचार्य ने भी मुझसे कहा था कि तुम इन बंग कवि की कविता को एक बार सुनो तो सही तुम सुनने ले भाल मंद विचार जब तुम सुनोगे तब तो मैं समझूंगा कि इसमें क्या कमी है क्या अच्छा ही है तो इसके भाल मन इसके गुण दोष भाल माने गुण और मन माने दोष इनके गुण दोषों को तब तो मैं जान पाऊंगा क्योंकि तुमसे बढ़कर के श्रेष्ठ निर्णायक कोई दूसरा नहीं हो सकता है जय जय जय गृता हरिमोल जय जय जय भगवान दो चार दिन आचार्य आग्रह को श्री भागवंत भगवान आचार्य ने दो चार बार आग्रह किया है तार आग्रह स्वरूपे सुनते मम हये उनके आग्रह से स्वरूप गोस्वामी के हृदय में भी उस बंग कवि की कविता सुनने का आनंद हुआ सभा लैया स्वरूप गोसाई सुनित बशिला सबको लेकर के स्वरूप गोसाई सुनने के लिए बैठे और सही कवि नांदी श्लोक पढ़िला और उस समय उस बंग कवि ने अपने नाटक का नांदी श्लोक पढ़ा नांदी माने प्रार्थना का जो श्लोक जहां पर देवता द्विज इष्ट इनकी वंदना की जाए उसका नाम है नांदी तो नांदी पाठ जो है वो नांदी पाठ सुनने का प्रारंभ किया कि बिकच कमल नेत्रे श्री जगन्नाथ संगे कनक रुचि यहात्म आत्मता प्रपन्न प्रकृति जलमशेषम चेतन आनरासि स दिशत तम भव्य कृष्ण चैतन्य श्रीकृष्ण देव आप लोगों का कल्याण करें जितने भी दर्शकगण हैं इस नाटक के उनका श्री कृष्ण चैतन्य देव दिशत तो तब भव्यम आपका कल्याण करें श्री चैतन्य देव कैसे हैं जिन्होंने बिकच कमल नेत्र श्री जगन्नाथ संज्ञ श्री जगन्नाथ जिनके नेत्र खिले हुए थे बिकच माने खिले हुए कमल नेत्र कमल शरीर के जिनके नेत्र खिले हुए हैं चाका गोला जगन्नाथ जी का एक नाम भी है चक्र जैसे जिनके आंखें विराजमान तो खिले हुए कमल के समान जिनके नेत्र विराजमान हैं, श्री जगन्नाथ संगे जिनका जगन्नाथ नाम है कनक रुचि आत्मन आत्मताम य उन श्री जगन्नाथ भगवान के साथ में कनक रुचि श्री चैतन्य देव कनक रुचि वाले हैं और आत्मताम व्यक्पन है वे चैतन्य देव और श्री जगन्नाथ इनमें आत्मताम य प्रपन्न ये दोनों आत्मता को प्राप्त होकर के विराजमान श्री जगन्नाथ जब श्री चैतन्य देव में आत्मता को प्राप्त करके विराजमान हुए अर्थात जगन्नाथ श्री चैतन्य के साथ में मिलकर के एक होकर के विराजमान हुए उस समय प्रकृति जड़ मशेषम चेतन आविरासी ऐसा लगता है कि मानो जो जड़ प्रकृति था जड़ थे दारू ब्रह्म होकर के जो विराजमान थे वे दारु ब्रह्म जल होकर के जो विराजमान थे वे आज श्री चैतन्य देव के साथ में मिलकर के चेतनो सचेष्ट होकर के क्रिया करते हुए कीर्तन करते हुए श्री जगन्नाथ मंदिर के बेड़ा कीर्तन करते हुए परिक्रमा में कीर्तन करते हुए जगन्नाथ रथ के आगे कीर्तन करते हुए श्री आ, पुरी के मार्गों में बड़गंडी दंडी जो है बड़गंडी वहां पर क्रीड़ा करते हुए जो विराजमान हो रहे हैं सद भव्यम कृष्ण चैतन्य देव वे कृष्ण देव आपको आपका कल्याण करें यहां पर ये कह रहे हैं कि श्री दो ब्रह्मोत्पन्न हुए हैं ब्रह्म उत्पन्न हुए हैं श्री महाप्रभु के रूप में जो कि चेतन ब्रह्म होकर के विराजमान हैं दूसरे ब्रह्म है दारु ब्रह्म श्री जगन्नाथ जी और आज जगन्नाथ जी श्री चैतन्य के साथ में मिलकर के दारु ब्रह्म चेतन ब्रह्म के साथ में मिलकर के जब क्रिया कर रहे हैं ऐसे श्री चैतन्य देव आपकी ऊपर कृपा ऊपर देखने में बड़ी अच्छी लग रही है कहीं सिद्धांत विरुद्ध कही दिख रही है और सिद्धांत विरुद्ध यही कि श्री जगन्नाथ जी के स्वरूप को कितना बड़ा अपराध किया जा रहा है कि जगन्नाथ जी के स्वरूप को प्रकृति जड़म प्रकृति जड़ बताया जा रहा है साफ गोल या कि जगन्नाथ जी के स्वरूप को तुमने प्राकृत बना दिया जगन्नाथ जी के स्वरूप को जड़ प्रकृति बना दिया और चैतन्य कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ में मिलकर के जो चल ब्रह्म है उन चल ब्रह्म के साथ में मिलकर के वो जल ब्रह्म आज स्वयं चेतन होकर के विराजमान ऐसा कहकर के जो चैतन्य ब्रह्म से युक्त होकर के विराजमान हैं, वे हमारा कल्याण करें। तो जगन्नाथ जी का भी अपराध हो रहा है तो एक तो अपराध हुआ जगन्नाथ जी का जगन्नाथ जी को प्रकृति जड़ बता दिया और चैतन्य के साथ में मिलकर के फिर जगन्नाथ जी कृपा करने वाले हुए जगन्नाथ जी में जैसे अपने आप में चेतनता नहीं थी चैतन्य महाप्रभु की चेतनता से मिलकर के जैसे वे जगन्नाथ जगन्नाथ अब कृपा करेंगे अन्यथा वे जड़ थे और श्री चैतन्य महाप्रभु में भी सामर्थ्य नहीं थी जब जगन्नाथ आकर के उनसे मिले तब चैतन्य महाप्रभु में कृपा करने की सामर्थ्य आई तो चैतन्य महाप्रभु का भी अपमान और जगन्नाथ जी का भी अपमान दोनों जगह अपमान किया तो ये श्री स्वरूप दामोदर को बहुत सिद्धांत विरुद्ध लगा और इसने जो व्यवहार सामग्री है रस की श्री चैतन्य महाप्रभु उनके विषय में कोई नाटक लिख रहे हो के विषय में नाटक लिख रहे हो तो तुम्हारी जो विभाव सामग्री है उस विभाव सामग्री में भी कहीं न्यूनता आ गई विभाव सामग्री में विकल्प आ गई तो रसावास हो गया और सिद्धांत तो विरुद्ध हो गया सिद्धांत तो विरुद्ध हो जाएगा तो पूरी की पूरी रसी समाप्त हो जाएगा जगन्नाथ जी के स्वरूप को तुम जल मान रहे हो श्री चैतन्य महाप्रभु को शक्ति हीन मान रहे हो जगन्नाथ जी के संपर्कों को आकर के श्री चैतन्य महाप्रभु अब तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे तो दोनों को अपराध कर रहे हो ये बात श्री स्वरूप दामोदर को पहले श्लोक में ही कहीं खटक गई और कहा नहीं नहीं श्री चैतन्य महाप्रभु उनके चरणों का पूरा आश्रय तुमने नहीं लिया है इस श्लोक सुनी लोग ताहरे बखाने स्वरूप कहे श्लोक करह व्याख्या सब श्लोक सुन करके सब लोग ताहरे बखाने उसकी प्रशंसा कर रहे हैं कभी बोले वाह क्या सुंदर चमत्कार है कि जो जड़ था और चेतन ये दोनों मिलकर के एक जड़ दारू ब्रम है और एक चेतन ब्रम है सचल ब्रह्म है एक कहीं अचल ब्रम है तो अचल ब्रम्ह की अपेक्षा सचल ब्रम्म ये दोनों जब मिले तो मिल करके वे अब दुगनी कृपा करते हुए विराजमान हैं परंतु तो सब लोग तो बखान कर रहे हैं स्वरूप कहे जरा आप ही अपने शिष्टों की व्याख्या करो उन कवि सही कह रहे हैं कवि कहे जगन्नाथ सुंदर शरीर बोले जगन्नाथ जी परम सुंदर शरीर होकर के विराजमान है कैसा सुंदर श्री जगन्नाथ जी का शरीर होकर के विराजमान चैतन्य गोसाई ताते शरीरी महाधीर और श्री चैतन्य गोस्वामी वे शरीरी होकर के विराजमान एक है शरीर दूसरा है शरीरी। श्री श्री चैतन्य गोसाई ताते शरीरी महाधीर उन श्री जगन्नाथ में चैतन्य महाप्रभु विराजमान हैं और वे शरीरी होकर के विराजमान हैं। सत्यानाश देहो दे विवाह कर दिया भगवान ने भगवान का देह देही अलग अलग है ही नहीं परंतु यहाँ पर देह देही दे विवाह कर दिया और कभी अपनी भाई कर रहा है कि श्री जगन्नाथ जो सुंदर शरीर थे उनमें श्री चैतन्य गोस्वामी वे शरीर ही होकर के एक होकर के विराजमान हुए और शरीर के संपर्क के कारण आत्मा के संपर्क के कारण जो देह है वह अभी देव रूप हुआ जैसे आत्मा विराजमान है तो इस देव को देव कहा जाएगा समझा करते हैं तो स्वस्थिक आकार धारण करके कहते हैं ओम परिंदम चतुर्सागर पर्यतम अमुक देव शर्मा हम अमुक देव शर्मा ये देव कहां से आ गया आत्मा के प्रभाव से शरीर जो है वो देव कहलाया अमुक देव शर्मा हम भोग तो हम हम अभिवादे जैसे गुरु जी को अभिवादन करते समय स्वास्थ्य का आकार धारण करके जैसे अभिवादन किया जाता है ऐसे ही यहां पर अभिवादन किया जा रहा है तो यहां पर देह और देही इन दोनों में एक स्वरूप होकर के विराजमान हुआ तो सहज जड़ चेतन चेतन कराए आह श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा का क्या निरूपण किया जाए कि सहज में जो जड़ थे जगन्नाथ जी उनको चगते चेतन कराए श्री चैतन्य चेतन कराने वाले होकर के विराजमान हैं ऐसे नीलाचल है नीला महाप्रभु हरला आविर्भूत नीला चल में श्री महाप्रभु आविर्भूत हुए हैं जो जड़ को चेतन बनाने वाले हैं सुन करके और सब तो केवल आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि आहा क्या कल्पना की है कि जल को चेतन कर दिया महाप्रभु ने कैसा चमत्कार उत्पन्न किया है अर्थात पहली बार जिस चीज को सोना जाए पहली बात जिसका दर्शन हो उसका नाम है चमत्कार जो पूर्व अन्त न हो पूर्व श्रुत न हो ऐसी वस्तु को कहते हैं चमत्कार चमक्का, चमत्कार है परभाषा है तो सब लोग तो आनंदित हो रहे हैं पंत दुख पाया स्वरूप कहे सक्रोध वचन श्री स्वरूप गोसाई दुख पाकर के क्रोध युक्त कहकर कहने लगे कि अरे मूर्ख आप क्यों अपना सर्वनाश करने पर तोला हुआ उस बंग कवि से श्री स्वरूप दामोदर ने फटकार दिया कि अरे मूर्ख क्यों अपना सर्वनाश करने पर तुला हुआ है दुई तो ईश्वर है विश्वास दोनों ईश्वर में तुम्हारा विश्वास नहीं है मैं श्री जगन्नाथ के ऊपर विश्वास है उनको तुम जड़ कह रहे हो और ना श्री चैतन्य के ऊपर विश्वास है कि जगन्नाथ के संपर्क के कारण चैतन्य कृपा कर रहे तो न तो चैतन्य को ईश्वर मान जगन्नाथ को ईश्वर मान रहे हो दोनों ईश्वरों में तुम्हारा विश्वास नहीं है पूर्ण पूर्णानंद स्वरूप जगन्नाथ राय श्री जगन्नाथ राय तो पूर्णानंद चित विराजमान हैं श्री जगन्नाथ जी प्राकृत नहीं है दारू ब्रम नहीं है वे साक्षात पूर्ण ब्रह्म होकर के परम कृपालु होकर के श्री जगन्नाथ जी विराजमान है चित स्वरूप होकर के विराजमान है चित स्वरूप में अनेक अनेक लीलाएं उन्होंने सर्वदा सर्वदा की चित स्वरूप नहीं होते तो लीलाएं कैसे करते श्री जगन्नाथ जी की सैकड़ों लीलाए विराजमान हैं जहां पर श्री जगन्नाथ जी दर्शन करते हुए उन दिव्य लीलाओं को करते हुए विराजमान हो रहे हैं कोई किसी दूर गांव से आए थे जगन्नाथपुरी का दर्शन करने के लिए पैदल रास्ते से उस समय रास्ते नदी नाले जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पूरी हो गई और ये विचार कर रहे हैं कि मैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाऊंगा जब जगन्नाथपुरी पहुंचे उस समय पता लगा रथ यात्रा तो हो गई परसों ही तुम आज पहुंचे हो रथ यात्रा तो परसों ठाकुर लौट गए तो मन में बड़ा दुख हुआ और श्री जगन्नाथ जी ने उस समय पुनः इनके ऊपर रखारू होकर के इनको दर्शन दिए और इनको यह लगा कि मैं जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहा हूं बोलो तो जगन्नाथ भगवान की जय इतनी कृपा कभी कोई भक्त जिनको जगन्नाथ मंदिर में ऊपर जाने का अधिकार प्राप्त नहीं है ऐसे भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए जगन्नाथ जी पतित पावन होकर के नीचे उतरे और द्वार के ऊपर खड़े होकर के उन भक्तों को दर्शन दे रहे हैं कि भीतर में जाएंगे नहीं भीतर मंदिर की मर्यादा है परंतु तो भीतर मंदिर की मर्यादा होते हुए कहीं मर्यादा का उल्लंघन नहीं हो इससे जगन्नाथ जी स्वयं उतर करके नीचे आए और द्वार के ऊपर दर्शन देते हुए पथित पावन स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं तो बीसियों नीला श्री जगन्नाथ जी की विराजमान तो यही कह रहे हैं कि ज़गना, पूर्ण, पूर्ण आनंद स्वरूप जगन्नाथ राय श्री जगन्नाथ जगन्नाथ राय पूर्ण स्वरूप होकर के पूर्ण आनंदमय होकर के विराजमान है तारे कैल जड़ नश्वर प्रकृति का हाय हाय तूने उनको जड़ बदला दिया नश्वर बना दिया प्राकृत शरीर वाला बना दिया और ये कहा कि चैतन्य के संपर्क से वो प्राकृत जगन्नाथ जड़ जगन्नाथ चेतन होकर के विराजमान हुए जगन्नाथ और श्री चैतन्य महाप्रभु दोनों मिल करके एक हो गए पूर्ण सदेश्वर्य चैतन्य स्वयं भगवान और श्री चैतन्य में पूर्ण हैं से पूर्ण हैं स्वयं भगवान हैं श्री कृष्ण और चैतन्य में कोई अंतर नहीं है श्री चैतन्य षण से पूर्ण भगवान हैं और उन्होंने अपनी भगवत्ता को अनेक अनेक बार प्रकट किया दो बार षभ स्वरूप जो है उनका दर्शन कराया सारुण भट्टाचार्य को नित्यान प्रभु को दो बार अपने षडभ स्वरूप का दर्शन कराया अनेक अनेक बार कभी सप्त प्रहरिया कीर्तन में नारायण भाव में विराजमान रहे और सात प्रहर तक लगातार श्री नारायण भाव में विराजमान होकर के अपूर्व उत्तेज विराजमान रहा कभी सिंह आवेश होकर विराजमान हुआ कभी वराह आवेश महाप्रभु में विराजमान हुआ कभी शिव का आवेश होकर विराजमान हुआ नित्यान प्रभु का कहना क्या नित्यानंद प्रभु कभी देवी भगवती उनके आवेश में नृत्य कर रहे हैं तो ये श्री चैतन्य और श्री नित्यानंद दोनों के दोनों पूर्ण षेश्वरी चैतन्य स्वयं भगवान पूर्ण ऐश्वर्य से युक्त होकर के स्वयं भगवान होकर के विराजमान है तार क्षुद्र जीव समान स्फुल चैतन्य को तुमने क्षुद्र जीव बना दी कि जीव जैसे शरीर में प्रवेश करता है ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ के शरीर में जल शरीर में प्रवेश किया तो तुमने पूर्ण भगवान चैतन्य को तो जीव के समान स्लिंग माने एक चिंदारी बना दिया और जगन्नाथ के शरीर को तुमने जड़ बना दिया नश्वर बना दिया दोन अपराधे पाए दुर्गति दोनों स्थानों पर तुमने अपराध किया तुम दुर्गति को प्राप्त करोगे अतत्वज्ञ तत्व बनने तार ए रीति यदि शास्त्र पढ़े नहीं है गुरुजनों का आश्रय ग्रहण नहीं किया है और अतत्व हो करके तत्व का वर्णन करने के लिए बैठोगे तो यही रीति होगी जब तक गुरु आश्रय नहीं है गुरुओं के पास में बैठकर के नहीं पढ़ा है तब तक अपने आप को यदि पंडित बनेगे तो यही रीति होगी यही होगा आर की क्रिया छे परम प्रमाद दे भेद ईश्वर कईल अपराध देखो तुमने एक और प्रमाद प्रमाद किया है कि जगन्नाथ और दे चैतन्य इनमें देह दे दे विभाग कर दिया दूसरा ये कि देह देही दे विभाग कर दिया पहला अपराध ये कि जगन्नाथ को मान रहे हो जड़ चैतन्य को मान रहे हो अणु जीव और जीव का जड़ के साथ में संपर्क हुआ तो जड़ देह चेतन होकर के कार्य कर रहा है ये एक अपराध हुआ चैतन्य का भी अपराध हुआ और जगन्नाथ जी का भी अपराध हुआ चैतन्य को मान रहे हो अनुचित जीव और जगन्नाथ जी को मान रहे हो तुम जड़ देह तो दोनों के प्रति अपराध करे हो दूसरा अपराध ये कि श्री जगन्नाथ जी और श्री चैतन्य महाप्रभु इन दोनों में ही देह देही विभाग नहीं है इनके देह और देही दोनों एक होकर के विराजमान हैं, अन्यथा उपाधि अलग होती है हम सबके शरीर में शरीर रूप उपाधि अलग है आत्मा अलग चीज है परंतु श्री चैतन्य में देह देही विभाग नहीं है ईश्वरी नायक कबू देह देभेद स्वरूप देह चानंद नायक विभेद ईश्वर में देह दे विभेद दे नहीं है उनका स्वरूप चैतन्य हो करके विराजमान है चिदानंदमय हो करके विराजमान अतः भगवान से भगवान का देह कभी अलग हो ही नहीं सकता है श्री अंतर्धान लीला में कृष्ण की असुर व्यामोह लीला अंतर्धान लीला उसमें भी श्री शुभदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि योग धारण या अद्वाधाम विष स्व कम कार विश्लेष करके ही शीघा स्वामी ने अर्थ किया कि एक योगी तो योगाग्नि में अपने शरीर को जला डाल करके फिर ब्रह्म में लीन होता है उसकी योगाग्नि उसके शरीर को भी भस्म कर देती है और वह फिर ब्रह्म में जाकर के उसकी चैतन्य आत्मा वह ब्रह्म में प्रवेश करती है परंतु तो श्री कृष्ण ने योग धारणा की अग्नि में अपने शरीर को बिना जलाए हुए श्री कृष्ण ने सशरीर अपने धाम में अपने गोलोक धाम में प्रवेश किया कृष्ण बैकुंठ में प्रवेश किया अदग्वा कंटकन कंटके नहीं वो जैसे कांटे से कांटे को निकाल करके दोनों कांटे फेंक दिए जाते हैं ऐसे ही ठाकुर ने देह का त्याग नहीं किया कंटकम कंटके कंट नहीं वो इस श्लोक का भी भाव यह है कि मुझे पृथ्वी का भार दूर करना है इस अभिलाषा को इस विचार को आज असुर रूपी कांटो को भी निकाला और इस विचार का भी त्याग कर दिया पृथ्वी का उद्धार मैंने कर दिया है इससे कंटकम कंटके कंट नहीं वो द्वयम अपे अपोहुतु दोनों जो है उनको ये कहीं त्याग कर दिया ये कहने का मतलब है जैसे एक नट देह को ग्रहण करता है और त्याग करता है इसी प्रकार पृथ्वी का भार मुझे उतारना है इस भाव का कृष्ण ने त्याग किया देह का त्याग नहीं किया क्योंकि तो मोनो एक्टिंग जहां होती है एक आदमी वहां पर एक ही व्यक्ति कभी वो रानी बन जाएगा कभी वो राजा बन जाएगा जरा सा घूमा तो वो राजा बन जाएगा जरा सा घूमा तो वो रानी की तरह से कभी अभिनय करने लग जाएगा जरा सा टेढ़ा हुआ तो वो सेवक बनकर के हजूर सरकार ऐसा कहकर हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाएगा तो एक अभिनय में जैसे एक ही व्यक्ति संवाद बोलते हुए एक एक क्षण में दूसरे दूसरे देह को स्वीकार करता है पहले पहले देह का त्याग करता है यहां देह का त्याग करने का तात्पर्य है भाव का त्याग करना ऐसे ही श्री कृष्ण ने मुझे पृथ्वी का भार उतारना है इस भाव का त्याग किया है देह का त्याग नहीं किया मोनो एक्टर वह कभी अपने शरीर का त्याग नहीं कर रहा है वह केवल भाव का त्याग कर रहा है ब्रह्मा भी सृष्टि करते समय ब्रह्मा ने असरों की सृष्टि की असरों की सृष्टि करके उस भाव का त्याग किया वही देह का त्याग है ब्रह्मा ये देह का त्याग कर देंगे तब तो प्रलय हो जाएगी ब्रह्मा के जन्म के साथ में ही सृष्टि हुई है ब्रह्मा के जागने के साथ में ही नित्य सृष्टि हो रही है ब्रह्मा देह का त्याग कर देंगे तो प्राकृतिक प्रलय हो जाएगी इसलिए ब्रह्मा देह का त्याग नहीं करते हैं वहां पर जो चतुर्थ स्क में जो प्रसंग आए वहां पर ब्रह्मा ने देह का त्याग किया देह का त्याग का तात्पर्य है भाव का त्याग किया उसी का नाम देह त्याग है ऐसे ही कृष्ण ने मुझे पृथ्वी का भार उतारना है इस भाव का त्याग किया है तो न तो कृष्ण के द्वारा कभी देह त्याग है केवल भाव का त्याग है जैसे कांटे से कांटा निकाल करके दोनों कांटे फेंक दिए जाते हैं तो असुरूपी कांटे को भी निकाल करके फेंक दिया और मुझे पृथ्वी का उद्धार करना है इस कांटे को भी निकाल करके फेंक दिया गया भगवत स्वरूप में देह-देही का विभाग नहीं है अतः योग की अग्नि में अपने शरीर को बिना जलाए हुए धाम विशस्व कम भगवान ने अपने धाम में प्रवेश किया इसलिए कून पुराण के वचन है देह दे विभागो दे यम विद्यते क्वचित ईश्वर में देह देही विभाग है ही नहीं भगवान का जो देह है वह देह परमात्मा ही है देह में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है दोनों एक ही है देह दे, दे हमको लगता है ये आंख है ये कान है परंतु भगवान की आंख में सुनने की शक्ति है कान में देखने की शक्ति है सारी इंद्रियों में सब कार्य करने की शक्ति है इसलिए यदि देह होता तो एक इंद्रिय एक ही कार्य करती परंतु भगवान की सर्वगृत पान पाद होकर के भी विराजमान हैं भगवान का जो शरीर है वो भले मध्यम आकार दिख रहा है पंत मध्यम आकार होते हुए भी वह विभु है और ऐसा भगवान ने कई बार करके दिखा दिया दामोदर लीला में मैया कन्हिया को बांध रही है सीमित कन्हिया की कमर कभी एक हाथ से उठा ले यू ही पकड़ करके बगल में लटका ले मैया तभी मुस्टिंग ग्राहक नहीं है कि छोटी सी कमर दो मुठी में पकड़ने में आ जाए मुस्टिंग ग्राहक का कमर है परंतु तो उसमें घर की बड़ी से बड़ी डोरी निबंध रही है और दो अंगुल ऊंची हो रही डोरी तो एक काल में विभुता और परिच्छता परिच्छनता मानी सीमितता ये दोनों एक काल में दिख रही है जरा से मुख में मैया सारे ब्रह्मांड का दर्शन कर रही है सारी जीव शक्ति का दर्शन कर रही है स्वरूप शक्ति में अपने कन्हैया का भी दर्शन कर रही है अपने आप का भी दर्शन कर रही है कन्हिया के मुख में मृत भक्षण लीला में की खाने की जो लीला है उसमें कृष्ण के सीमित मुख में संपूर्ण विश्व का दर्शन मैया कर रही है जमाई कन्हैया ने जमाई ली उसमें फिर से मैया षु का कृष्ण में दर्शन कर रही है कि सारी शक्तियां कृष्ण में ही एकमात्र विराजमान है अतः कृष्ण का शरीर प्राकृत नहीं हो सकता कृष्ण का शरीर चिन्मय होकर के ही विराजमान है श्रीमद् भागवत में भी कहा गया ना तरम परम, परम यदवत स्वरूपम आनंदमात्र मविकल्प मविध्यवर्च पश्यामि विश्व एकम विश्वम आत्मन भूतेंद्रियात्मक उपाश्र तो ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि नातप परम परम हे परम हे सर्वश्रेष्ठ नात परम आपका जो स्वरूप है वह तत्व से परे नहीं है मैं शास्त्र जिस ब्रह्म का वर्णन करते हैं उस ब्रह्म परमात्मा से आपका शरीर अलग नहीं है नात परम परम आपका हे परम ये संबोधन है नातपरम का जो देह है वह तत्व से भिन्न नहीं है ब्रह्म से भिन्न नहीं है भगवत स्वरूपम यह आपका स्वरूप कैसा है आनंद मात्र म विकल्पम यह आनंद मात्र है मात्र का तात्पर्य है आनंद आपका स्वरूप ही है चिन्ह मात्र आनंदमात्र मात्र, मात्र का मतलब है कि आनंद आपका विशेषण नहीं है वह स्वरूप ही है ज्ञान आपका विशेषण नहीं है किसी दूसरे से व्यावर्तक नहीं है बल्कि वह आपका स्वरूप ही है तो आनंदमात्र चिन्ह मात्र सन्मात्र चिन सन सन का तात्पर्य जो शरीर बना हुआ है जो सत्ता दिख रही है वह आपका स्वरूप ही है स्वरूप ही सत्ता के रूप में विराजमान आत्मा अलग हो और शरीर की सत्ता अलग हो ऐसा नहीं है तो मातृश् का अर्थ है स्वरूप अविकल्पम आप में विकल्प नहीं है त्रिभुत भेद स्वजातीय विजातीय और स्वागत ये तीनों प्रकार के भेद आप में नहीं है अविकल्पम जगत में सजाती भेद होता है गाय का गाय के साथ में भेद होता है यह हो गया सजाती भेद विजाति भेद भी आप में नहीं है विजाती भेद कैसा बोले गाय का घोड़े के साथ में भेद ये हो गया विजाति भेद कोई भी वस्तु तो आपसे भिन्न है ही नहीं आप में स्वर भेद भी नहीं है जैसे वृक्ष के जड़ और वृक्ष के फल जड़ और फल इनमें जो भेद है ऐसा भेद भी आपने नहीं है आप में प्रत्येक वस्तु प्रत्येक जगह विद्यमान है लीला करने के लिए आप कहीं स्वागत भेद को स्वीकार करते हैं तत्वतः तो आपके शरीर में स्वागत भेद नहीं है जल और पत्ता जल जा, और डाली इनका भेद भगवत स्वरूप में तत्वतः तो नहीं है तो अभिकल्पन माने त्रिवृत भेद शून्य हो और अभिदम चाह और आपका वर्ष माने तेज व अविध्य माया से कभी भी प्रतिहत होने वाला नहीं है माया से कभी भी पराजित नहीं है पश्चा विश्व सृजन आप ही विश्व के सृष्टा हो अभिन्न निमित्तोपादान हो सेवक के द्वारा सेनापति के द्वारा की गई विजय जैसे राजा की विजय मानी जाती है इसी प्रकार त्रिगुण माया के द्वारा रची गई त्रिगुणात्मक सृष्टि ईश्वर की ही स्वामी ईश्वर की ही सृष्टि मानी जाएगी जगत बना है माया के द्वारा परंतु वो माना जाएगा ब्रह्म का ही तो ब्रह्म को अभिन्न निमित्तोपादान कहा ब्रह्म स्वरूप में जगत के रूप में परिणत नहीं हो रहा है शक्ति परिणाम के रूप में जगत में परिणत हो रहा है शक्ति परिणाम है स्वरूप परिणाम नहीं है इसलिए वो दृष्टान्त बहुत बढ़िया दृष्टान्त नहीं है यथा लूतातंत्र मकड़ी जैसे जाले का उपादान कारण भी खुद है और निमित्त कारण भी है यह दृष्टान्त अभिन्न निमित्त निमित्तोपादान में दिया जाता है पंत तो शक्ति शक्तिमान का अभेन मान करके शक्ति के कार्य को शक्तिमान का कार्य ही माना गया सेनापति की विजय को राजा की विजय ही माना जाएगा सेनापति की विजय नहीं माना जाएगा ऐसे माया के कार्य को ईश्वर का कार्य ही माना जाएगा ईश्वर निमित्त कारण तो है परंतु ईश्वर स्वरूप में उपादान कारण जगत का नहीं है जगत का उपादान है त्रिगुणात्म का माया परंतु बैकुंठ का जो उपादान कारण है वो कौन है मुलगो स्वरूप शक्ति तो बैकुंठ का नामधाम रूप लीला पर कर शिव नाम का नामधाम रूप लीला कर ये तो है स्वरूप शक्ति का विस्तार और त्रिगुणात्मक जो जगत दिख रहा है बंबई कलकत्ता वो सब कैसा है वो माना जाएगा माया शक्ति का विस्तार तो दोनों में अंतर है एक स्वरूप शक्ति का विस्तार है और एक माया शक्ति का विस्तार होकर के विराजमान तो पश्चा विश्व स्वयं आप अभिन्न निमित्तोपादान होकर के विराजमान हैं बैकुंठ पर के रूप में तो आप ही अपने आप को प्रकट कर रहे हो स्वरूप शक्ति के द्वारा प्रकट कर रहे हो और जगत को आप स्वरूप शक्ति के द्वारा प्रकट न करके अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा प्रकट कर रहे हो निमित्त कारण आप हो निमित कारण माने कुम्हार और उपादान का कारण माने मिट्टी कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है तो जो मिट्टी है उसको हम उपादान कारण करेंगे कारण दोनों ही है कुम्हार भी कारण है जगत का घड़े का और मिट्टी भी कारण है परंतु मिट्टी है उपादान कारण और घड़ा जो है वो कुम्हार जो है वो है निमित्त कारण कारण उसे कहेंगे कि अनन्न्य था सिद्ध नियत पूर्व भावी ये तीन गुण जिसमें हो अनंत सिद्ध का तात्पर्य है जिसके बिना दूसरी वस्तु सिद्ध नहीं हो अब कुम्हार नहीं है तो घड़ा सिद्ध नहीं होगा तो अनंत सिद्ध है कुम्हार के द्वारा ही घड़ा बनाया जाएगा ऐसे मिट्टी नहीं है तो घड़ा नहीं बनेगा तो अनंत सिद्ध है चाहे वो उपादान कार्य हो चाहे निमित्तकार नियत माने वहां पर रहना चाहिए मिट्टी कहीं दूसरी जगह है और यहां पर कुमार बैठा है तो वो कारण नहीं होगा नियत माने उस समय रचना जब की जा रही है उस समय कुम्हार और मिट्टी दोनों नियत होने चाहिए वहाँ पर होनी चाहिए पर उपस्थित और पूर्व भावी का मतलब है कि घड़े से पहले कुम्हार भी है और मिट्टी भी है ये तीन गुण जिसमें हो अनंत सिद्ध भी हो नियत माने जब वो रचना की जा रही है उस समय कुम्हार भी उपस्थित है मिट्टी भी उपस्थित है और पूर्व भाव भी माने पहले से ही स्थित है कुम्हार तो वहां पर रहेगा मिट्टी तो वहां पर रहेगी परंतु मिट्टी को लाने के लिए जो गधा जो फावड़ा जो डलिया ये अन्य शासन सिद्ध नहीं है अर्थात ये हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं वो ग जिसके ऊपर माटी को लेकर के कुम्हार आया था वो गला गायब नहीं हो सकता है इसलिए गधे को निम्न कारण नहीं माना जाएगा अनंत शासन उसे कहा जाएगा जिसके बिना काम चले ही नहीं आगे सिद्धि नहीं तो अनुशासन नियत पूर्वभावी तो उसको हम कहेंगे कारण तो मिट्टी और कुम्हार ये तो हो गए कारण परंतु मिट्टी है उपादान कारण उपादान कारण वो कहलाएगा जो अयुक्त सिद्ध हो अयु सिद्ध का मतलब है कि जिसके बिना अपने आप का नाश न करते हुए कोई दूसरी वस्तु परिणत हो उसका नाम है अयुत सिद्ध तावेवा युद्ध सिद्ध यो दिश अपराश्रत तिष्ठते मिट्टी अपने आप का नाश नहीं कर रही है और घरे के रूप में परिणत होकर के विराजमान है तो जो अपने आप का नाश न करते हुए दूसरी वस्तु का रूप धारण करके विराजमान हो उसको कहा जाएगा उपादान कारण सोने ने अपने आप को नष्ट नहीं किया और वह आभूषण बनकर के कर्ण का आभूषण बनकर के हाथ का कंगन बनकर के गले का हार बन करके सोना विराजमान हुआ तो उसको हम कहेंगे सिद्ध अपने आप का नाश न करके दूसरे का आश्रय लेकर के वह विराजमान तो ईश्वर ही जगत का उपादान कारण भी है और ईश्वर ही जगत का निमित्त कारण होकर के भी विराजमान है ये दोनों विराजमान तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं पश्चामी विश्व संयम आप विश्वसिष्टा होकर के विराजमान हैं एकम एकम का तात्पर्य है आप मुख्य होकर के विराजमान प्रधान होकर के विराजमान है मिट्टी और कुम्हार इन दोनों के बिना घरे की जैसे रचना नहीं हो सकती ऐसे ईश्वर की शक्ति त्रिगुणात्मिका माया मिट्टी समझ लो और ईश्वर माने कुम्हार समझ लो इन दोनों के बिना जगत की सृष्टि नहीं हो सकती है निमित्त कारण भी चाहिए और उपादान कारण भी चाहिए तो एक माने आप मुख्य होकर के विराजमान हो विश्वम अविश्वम अविश्वम का तात्पर्य है आप अप्राकृत होकर के विराजमान हो अभिश्वम। माने प्राकृत नहीं हो प्राकृत होती कोई वस्तु तो, तो आनंद देने वाली दुख देने वाली और मोह देने वाली दोनों होती सत्वम लघु प्रकाशतम इष्टम उपस्टम्भकम चलम च गुरु वारण में वो तमह पूर्वी पुव चार तो भतगुण का लक्षण संघ शास्त्र ने बताया सत्वगुण किसको कहेंगे सत्व लघु लघु माने जिसमें फूर्ति हो धम हो जाए बैठ जाए उठ ही नहीं सके तो उसको कहेंगे तमगुण की प्रधानता है अब बालक में क्या फूर्ति आंख सो रहा है गहरी नींद में और खोला कक् पूरी की पूरी आंख खुल जाए जरा आंख में है जरा सा आलस्य भी नहीं जरा भी नहीं होता है खोल देगा क्योंकि तो इसमें की प्रधानता है। लघु, लघु माने फुर्ती, प्रकाशकम सत्य गुण का दूसरा गुण है प्रकाशक कोई भी वस्तु तो दिख रही है वो सत्युगुण के कारण इसका जो आकार दिख रहा है इसमें सत्व गुण है इसलिए यह आकार दिख रहा है इसका प्रकाशकम इष्टम माने प्रिय कोई प्रिय लग रही है तो उसमें सत्व गुण है यह सत्न गुण हुए सत्वम लघु प्रकाशकम और इष्टम लघु प्रकाशक इष्ट उपस्टम और, और चलम रजोगुण में दो गुण रह गए तीन गुण नहीं रहे उपस्टम और चलम उपस्टक माने ढाकने वाला आवरण करने वाला और चलन माने चंचलता उत्पन्न करने वाला और गुरुवारण में वो तमा और भारी होकर के वारण करना किसी चीज को ढाक लेना इसका नाम ही है भारी बन जाना और ढाक लेना हिलना डुलना नहीं मुर्दा हिलता नहीं है तमगुण की उसमें प्रधानता हो गई जो गुण सब अंतर्ध्या हो गए हैं केवल दिखने मात्र के कारण दिख रहे हैं तो गुरुवारण में वमह तो परंतु ये तीनों चीजें कब कर काम करेंगे ये अकेले कोई भी काम नहीं कर सकती है सत्य गुण रजगुण तमोगुण ये तीनों अकेले काम नहीं कर सकते ये काम करेंगे जब तीनों चीज मिलेंगी जैसे दिया तर कहलाएगा जबकि उसमें ज्योति भी हो जब उसमें भक्ति भी हो जब उसमें दीवला हो आधार भी हो ऐसी तमोगुण भी चाहिए जलने वाली भक्ति भी चाहिए और ज्योति भी चाहिए तो पृथ्वी पर वक्त चार सत्व तो वृत्ति ही के समान इनकी वृत्ति है ये अन्य काम नहीं कर सकते हैं इसलिए विशुद्ध विशुद्ध सत्य सत्य जब कहा गया इसका मतलब ये नहीं है कि रजोगुण तमोग हट गया केवल सत्व बच गया इसका नाम विशुद्ध सत्य नहीं है विशुद्ध सत्य एक चीज ही अलग है अर्थात भगवान की कोई शक्ति है जो भगवान की शक्ति विशुद्ध सत्व होकर के विराजमान जोग से रहित सत्वगुण को हम विशुद्ध सत्व नहीं कहेंगे विशुद्ध सत्व स्वरूप शक्ति को हम विशुद्ध सत्व कहेंगे तो ब्रह्मा जी स्तुति करते कह रहे हैं कि अविश्वम भूतेंद्रियात्मकम अदस्त उपाश्र तो आप भूतेन्द्रियात्मक जो दृश्यमान जो जगत है ऐसे जगत के भी आप कारण होकर के विराजमान है ऐसे आपका मैं आश्रय ले रहा हूं अधिक जो दिख रहा है है उसको हम कहेंगे इदम ये जो नहीं दिख रहा है उसको हम कहेंगे, कहेंगे अदह जो बिल्कुल आंखों के परे है उसे हम कहेंगे इदम तो अदह माने जो हमको दिख रहा है वो ईदम तो जगत है ही है ये भी आप हो अदय जो नहीं दिख रहा है वो स्वर्ग और स्वर्ग देखा लेंगे कैसा है इसलिए अध्यय वो स्वर्ग इत्यादि जो है वो भी आप ही हो और तत्माने जो सबका कारण है वो ब्रह्म भी आप ही हो तो ईदम अधम माने जो बिल्कुल सामने है अध्यय माने जो कुछ दूर पर है और तत्माने जो बिल्कुल परे होकर के विराजमान है वह आप ही हो तो आप भूतेन्द्रियात्मक यह संपूर्ण जो जगत भूत और इंद्रियों से बना हुआ है ऐसा अद मनुष्य जो दिख रहा है जो कुछ दूरी पर है ऐसे आप ही हो उनका उपाश्र तो उनका मैं आश्रय ग्रहण कर रहा हूं तस्मा एकदम भवन मंगल मंगलायो ध्याने स्म नो दर्शित तो उपासका तस्मो भगवतेम तब्यम यो नादृतो नरक भाग्य असत्संग तुवनम भुवन मंगल हे भुवन मंगल हे संसार का मंगल करने वाले हे प्रभो तद्वा इदम ये जो जगत है मंगलाय इस जगत की रचना आपने हमारा मंगल करने के लिए की है जगत की रचना में आपका कोई प्रयोजन नहीं था जगत की रचना जो की गई हम लोगों का कल्याण करने के लिए की गई क्योंकि जगत नहीं होता तो हमारा शरीर नहीं मिलता शरीर नहीं होता तो भजन किससे करते शरीर नहीं होता परंतु ठाकुर की सेवा करने के लिए कहीं पुष्प नहीं होते अन्न नहीं होता मिठाई नहीं होती चंदन नहीं होता तो ठाकुर जी की सेवा कैसे करते तो सेवा की जितनी भी सामग्री है उसको प्रस्तुत करने के लिए और अपने शरीर को स्थिति स्थापित करने के लिए आपने मंगल लाय हमारा कल्याण करने के लिए इस जगत की रचना की है तस्मा एकदम भवन मंगल हे भवन मंगल एकदम मंग यह जगत आपने हमारा कल्याण करने के लिए ही उत्पन्न किया ध्यान स्म दर्शितम तो उपास का नाम जिसका हम ध्यान में दर्शन करते हैं योगीगण ध्यान में जिसका दर्शन करते हैं और उसको ही दर्शितम आप मेरे सामने साक्षात भी दिखा रहे हो पहले आपने ध्यान में मुझे दर्शन दिया अब नेत्र गोचर होकर के भी आप दर्शन दे रहे हो पहले ध्यान में अंतकरण के द्वारा जिसका दर्शन किया गया था वो था ब्रह्म जब ध्यान में और कर्मेंद्रियों के द्वारा आपका दर्शन किया गया तो वो हो गया आपका भगवत स्वरूप और उस भगवत स्वरूप को अब मैं सामने भी प्रत्यक्ष भी देख रहा हूं तो भगवान के तीन प्रकार के दर्शन ऐसा भगवान का रूप दिखे जिसको केवल मन के द्वारा चुप्ति के द्वारा अनुभव किया जाए परंतु ज्ञानेंद्रिय आंख कान नाक त्वचा जो इनके द्वारा जिस तो छुआ नहीं जा सके उसको हम कहेंगे ब्रह्म ब्रह्म अंतकरण के द्वारा तो बोध है परंतु ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बोध नहीं है जब अंतकरण के द्वारा भी बोध हो जाए और ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा भी बोध हो जाए तो उसका नाम हुआ भगवान वे भगवान हृदय में भी दर्शन दे सकते हैं और लीला में लीला बिहारी होकर के सामने जब प्रकट हो गए तो उनका ज्ञानेन्द्र कर्मेंद्रियों के द्वारा उनकी सेवा भी की जा सकती है तो आप हमारे सामने ध्यान ध्यानो दर्शित तो उपास नाम आप ध्यान में दर्शन दे रहे हैं और उपासगान मन उपास आपको सामने देखकर के भी आपकी आराधना कर रहे हैं नमो भगवते ऐसे आपको हम प्रणाम कर रहे हैं नुविधेम तुभ्यम हम तुमको नमः अनुभिधेमो आपको बार बार प्रणाम कर रहे हैं अनु, अनु माने बार बार हम आपको प्रणाम कर रहे हैं जो नाद्र तो नरक भाग भी जो नरक के पात्र हैं ऐसे नरग्रामी जनों के द्वारा जनों के द्वारा आपकी आराधना नहीं की जाती है असत प्रसंग क्योंकि वे असत प्रसंगों में ही निरंतर निरंतर लीन रहते हैं ब्रह्मा की स्थिति से क्या सिद्ध किया जा रहा है कि भगवत स्वरूप में दे देई विभाग नहीं है और भगवान का स्वरूप परंपरा उपास से यदि भगवत स्वरूप को कोई प्राकृत समझ प्राकृत समझ करके उसको छोड़ दे तो भगवत स्वरूप का अपमान करने पर भक्त महारानी लुप्त होंगे और भक्त महारानी लुप्त होंगे तो ज्ञान भी लुप्त हो जाए ऐसी स्थिति में आरोप क्षय परम पदम तथा बड़े कठिन में तो भक्ति के सहयोग से भगवत स्वरूप का ध्यान चिन्ह में भगवत स्वरूप का ध्यान करके ये विचार कहीं दिमाग में घुसा कि आत्मा अलग वस्तु है शरीर अलग वस्तु है मैं शरीर नहीं हूं मैं तो आत्मा हूं यदि भक्ति करेगा तो ये विचार आएगा अब यदि भगवान का अपमान किया भगवान के स्वरूप को किसी ने प्राकृत माना तो भक्त मारा नहीं बुरा लगेगा कौन सी प्रिया ऐसी होगी जो अपने स्वामी के अपमान को सहन कर ले तो एक ज्ञानी मन व्यक्ति यदि भगवत स्वरूप को प्राकृतिक मान ले भगवत स्वरूप को उपाधि समझ के भगवत स्वरूप को छोड़ दे तो भक्ति महारानी अंतर्धान होंगी और भक्ति महारानी जैसे अंतर्धान हुए वैसे ज्ञान भी अंतर्धान हो जाएगा और ज्ञान के अंतर्धान होने पर पहले बड़े ऊंचाई पर चढ़े और फिर नीचे गिरे पुरानी कहावत है न शयानों का जो धरती में सो रहा है उसको गिरने का डर नहीं है पर जो पेड़ की डाली पर सो रहा है उसको सदा गिरने का डर है कि कहीं भी करवट बदली सोते सोते तो धर्म नीचे ही आके, आके गिरेंगे तो बड़े कठिन से तो ऊंचे चढ़े पेड़ पर और फिर वहां से नीचे गिर जाएंगे इसलिए जो ज्ञानी है उनका अधपतन होने पर उनकी ज्यादा निंदा होती है इसलिए नरक भाग में असत प्रसंग गई जो नीचे पड़े हुए वे तो असत प्रसंग में ही है ही हैं उनको तो कभी प्राप्त है नहीं परंतु तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्ष समु भूतेशु मद भक्ति लभते परम भक्तिया माम अभिजान तत्वता तत्व मन तत्व तो ज्ञावा विषते तदन पर श्री विष्णा चक्रवर्ती जी ने चार प्रकार के जनों का वर्णन किया समय तो हो गया चार प्रकार के जनों का वर्णन किया एक जन है ज्ञान मन दूसरे जन है ज्ञानी तीसरे हैं मुक्त मन और चौथे हैं मुक्त चारों में अंतर है ज्ञानी कौन? ने मन्ने कौन? बोल वो हैं जो ये कहने है, भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है हम तो सत असत का विवेक करके मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे ऐसे लोग ज्ञान मन्य है और भक्ति को यदि उन्होंने नहीं अपनाया तो उनका ये ज्ञान रह नहीं सकता माया इतनी बलवान है कि वो कभी भी उनके उस विवेक को जिसको उन्होंने बड़े कठिन से सहेजा है कभी भी बहा करके ले जा सकती है क्योंकि तो जीव है अणु और माया है जीव की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली वह जीव को कभी भी मोहित कर सकती है इसलिए ज्ञान मन वो जो भक्ति के बिना ब्रह्म प्राप्त करना चाहते हैं भगवत नाम भगवत स्वरूप व भक्ति इनको नहीं मानते हैं वे हैं ज्ञानी मन और ऐसे लोगों को ज्ञान की सिद्धि नहीं होती भक्ति के बिना ज्ञानी कौन है जो भगवत स्वरूप को चुनमय करके मानते हैं और ये विचार करते हैं कि ज्ञान तो है सात्विक भक्ति है निर्गुण निर्गुणा के द्वारा गुणात्मक संसार की निवृत्ति हो सकती है अन्य गुणात्मक संसार की निवृत्ति नहीं हो सकती है कीच से कीच नहीं कीच को धोने के लिए जल की आवश्यकता होगी इसी तरह से शुद्ध भक्ति के द्वारा ही माया रूप संसार की निवृत्ति होगी वे हुए ज्ञानी भक्ति को बड़ा आदर दे रहे हैं जो सच्चे ज्ञानी हैं वे बहुत आदर देंगे अब भक्ति को आदर देते हुए जो भगवत स्वरूप को भी चिन्हय मान रहे हैं और भगवत स्वरूप के ध्यान के कारण उनका मायाबंधन दूर हो रहा है ऐसे जो व्यक्ति हैं वे कहलाएंगे मुक्ति मु, मुक्त के उन्होंने भगवत स्वरूप को भी माना और केवल यह विचार किया कि भाई हमको अत्यंत साहिध्य प्राप्त करना है इसलिए जब तक ज्ञाता ज्ञ इनके बीच में ज्ञान का पर्दा रहेगा तब तक अत्यंत साहित्य नहीं मिल सकता है क्योंकि हम ब्रह्म में हो जाना चाहते हैं, एक हो जाना चाहते हैं इसलिए अब भगवान के स्वरूप का न करके भगवान के चारों ओर जो अंग कांति निकल रही है उस कांति का ध्यान करेंगे कांति में कोई विशेष नहीं है कोई गुण नहीं है केवल तेज तेज है ऐसी स्थिति में वहां पर भगवान के स्वरूप की हमको कोई आवश्यकता नहीं है और तेज में तेज पूरी तरह से मर्ज हो सकता है तेज में तेज पूरी तरह से जाकर के लीन हो सकता है इसलिए मैं भी ज्योति रूप हूं और ब्रह्म ज्योति में मैं अपने आप को मर्ज कर लूंगा तो वे हुए मुक्त परंतु उनको जो मुक्ति मिली वो भगवत कृपा के कारण मिली भगवत स्वरूप का ध्यान करते हुए मिली जिन्होंने भगवान के स्वरूप का अपमान किया जब कोई ज्ञान मन्य है नहीं मुक्तम मन्य है और उसने भगवान के स्वरूप का अपमान किया और यह विचार किया कि आज भगवान का स्वरूप तो मायक है जैसे भगवान ने जगत की रचना की ऐसे कृष्ण ने अपने लिए भी शरीर बना लिया हो और कृष्ण का शरीर मायक है ऐसे लोग महा अपराधी आय भगवत स्वरूप को प्राकृत करके मान रहे हैं इससे बढ़कर के और कोई अपराध ही नहीं और जैसे ही उन्होंने भगवान के स्वरूप का अपमान किया वैसे ही भक्त महारानी रूठ जाएंगी अपने स्वामी की निंदा कौन सहन करेगी पतिव्रता तो भक्ति महानी रूठी जैसे ही भक्ति महानी महारानी रूठी ऐसे उनका ज्ञान भी चखनाचूर हो जाता है और आरु ये कृष्ण परंपरा तत्पतन तक वे ऊपर चढ़ करके नीचे गिरते हैं इसलिए जो असली ज्ञानी है, वे हैं वे कभी भी भगवत स्वरूप को मायक नहीं मानते हैं वे भगवत स्वरूप में और माया में अंतर करके मानते हैं अज्ञान की समृष्टि से आप चैतन्य ब्रह्म यह एक भ्रष्ट मत है अपमत है ईश्वर कृष्ण इत्यादि जो सदानंद स्वामी इत्यादि जिस मत का निरूपण करते हैं वो एक अपमत है श्री शंकराचार्य जिसमत का स्थापन करते हैं वह सन्नत है चिन्ह है, परंतु तो हमको स्वरूप की आवश्यकता नहीं है इसलिए उसकी उपेक्षा मात्र कर रहे हैं उसका निरागर नहीं कर रहे हैं उसको मायक नहीं कह रहे हैं परंतु तो यदि भगवत स्वरूप को मायक किसी ने कह दिया तो उसका उनसे असपतन हो जाएगा तो कहा पूर्ण पूर्णानंद में कृष्ण माहेश्वर और कहा क्षुद्र जीव दुखी माया का किंकर होकर के विराजमान है इसलिए श्री कृष्ण को यदि तुम जगन्नाथ जी के स्वरूप को यह तुम जड़ कह रहे हो तो इससे बढ़ के कोई अपराध नहीं है हर अपराध ने हर ऊपर प्राकृत कर दिया माने विष्णु को लेवा भगवत स्वरूप को प्राकृत करके माने तो इससे बढ़कर के कोई दूसरा अपराध नहीं होगा भगवान आह्लादनी संधि संवित इन शक्ति से युक्त होकर के विराजमान है अपनी निज होते हैं जबकि जीव स्व अविद्या समृद्धो जीव अपनी अविद्या से समृद्ध है इसलिए क्लेश को प्राप्त करने वाला है वो क्लेश का निखराकर माने खान होकर के विराजमान हो जाएगा भगवत स्वरूप को यदि कोई प्राकट मानेगा तो खान हो जाएगा अपराध की ऐसे जिससे मैं किया सारे सभाषनों को बड़ा आनंद की प्राप्ति हुई चमत्कार हुआ और सब कह रहे हैं कि हे घुसाई आप जो कह रहे हो श्री आ, आ, आ, आ, आ, श्री सौरू दामोदर हे स्वरूप दामोदर आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल सत्य कह रहे हो और श्री स्वरूप दामोदर बोले तुमने महाप्रभु का भी किया जगन्नाथ जी का भी किया ये उचित नहीं है ऐसे जिसे मैं कहा तब श्री स्वरूप दामोदर ने इनको उपदेश दिया कि यह भागवत पढ़ वैष्णवेर स्थाने है वैष्णव के स्थान में जाकर के भागवत पढ़ो किसी वैष्णव के मुख से भागवत सुनो ज्ञानी के मुख से भागवत सुनने पर भगवत स्वरूप को तुम कहीं न कहीं मायक मान लोगे और अपराधी हो जाओगे भगवान के स्वरूप में यदि ज्ञानी और भागवत दोनों का संग नहीं किया कर्मकांडी का संग किया तो भगवत स्वरूप को प्राकृत मान लोगे। ज्ञानी को माना तो भगवत स्वरूप को मायक करके मान लो वैष्णव के पास में रहोगे तो भगवत स्वरूप को तुम भगवान से भिन्न करके निमानोगे अतः भागवत वैष्णव के पास में ही निरंतर निरंतर पढ़नी चाहिए बोल वृंदावन बिहारी हरिबो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गताय गौर हरि हरिमो यजश्रावेश